हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं मेलविन चित्रपॉल एयरपोर्ट पहुंचने पर तुम पाओगे कि वो एक बहुत व्यस्त जगह है ऊपर आसमान में कई हवाई जहाज उड़ रहे होंगे लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में होंगे जब तुम एयरपोर्ट में घुसोगी तो सिक्योरिटी तुम्हारा टिकट चेक करेगी फ्लाइट एक वो कहेगी वो तुम्हारी फ्लाइट का नंबर है वो तुम्हारे सामान पर सही लेबल लगाएगी जिससे तुम्हारी अटैची सही हवाई जहाज में रखी जाए गेट चार करोगे हवाई जहाज फुटबॉल के मैदान जितना लंबा है हवाई जहाज तीन मंजिले मकान जितना ऊँचा है हवाई जहाज में सैकड़ों यात्री बैठ सकते हैं हवाई जहाज में जहां लोग बैठते हैं उस स्थान को कहते हैं बैठने का स्थान हवाई जहाज के मध्य में होता है हवाई जहाज अपने साथ बहुत सारा और भारी सामान भी ले जा सकता है यह सामान बस्तों बोरों बक्सों में भरा होता है सामान कक्ष हवाई जहाज के निचले हिस्से में स्थित होता है जब तुम इंतजार कर रही होगी और इधर उधर देख रही होगी तब पायलट हवाई जहाज में प्रवेश करेंगे सामान्यता हवाई जहाज में तीन पायलट होते हैं पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं को पायलट पायलट की मदद करता है फ्लाइट इंजीनियर हवाई जहाज के सारे उपकरणों पर नजर रखता है पायलट हवाई जहाज की कॉकपिट में घुसते हैं कॉकपिट हवाई जहाज में सबसे आगे स्थित होती है कॉकपिट में बैठकर पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं कॉकपिट में बहुत सारे उपकरण और डायल होते हैं जब हवाई जहाज हवा में बहुत ऊंचाई पर होता है तब पायलट्स को नीचे की जमीन नहीं दिखती तब वो हवाई जहाज के मार्गदर्शन के लिए कॉकपिट में लगे उपकरणों का उपयोग करते हैं पायलट्स रेडियो सिग्नल भी सुनते हैं उन्हें किस दिशा में जाना है यह उन्हें रेडियो सिग्नल से पता चलता है तुम्हें एयरपोर्ट पर अनेकों हवाई जहाज खड़े दिखेंगे यह हवाई जहाज अलग अलग आकार और नाप के होंगे कुछ हवाई जहाज ईंधन और मुसाफिरों का इंतजार कर रहे होंगे कुछ हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार होंगे जबकि कुछ हवाई अड्डे पर उतर रहे होंगे तुम जरूर अचरज करती होगी भला हवाई जहाज कैसे उड़ते पुराने जमाने में हवाई जहाज थे ही पर तब भी लोग हवा में उड़ने के सपने सजोते थे। चिड़िया उड़ सकती है उड़, उड़ नहीं पाए फिर आज से पांच सौ साल पहले किसी के दिमाग में एक नया विचार आया उस इंसान का नाम था लियोनार्डो दी लियोनार्डो एक आविष्कार था वो एक आर्टिस्ट और वैज्ञानिक भी था Leonardo ने एक उड़ने वाली की की, की की। गुब्बारे में उड़े वो गुब्बारा गर्म हवा से भरा था गर्म हवा भरी होने के कारण गुब्बारा गुब्बारा हवा में उठा पर गुब्बारा हवाई जहाज नहीं होता है अक्सर गुब्बारा उस स्थान पर नहीं जा सकता है जहां तुम जाना चाहती हो गुब्बारा वहां जाता है जहां उसे हवा बहा कर ले जाती है 200 सौ वर्ष पहले किसी के मन में एक और विचार आया एक ऐसी उड़ने वाली मशीन बनाओ जिसके पंख बहुत लंबे हो पर ये पंख फड़फड़ाएंगे नहीं पर वे पंख मशीन को हवा में लटके रहने में मदद करेंगे इस तरह की उड़ने वाली मशीन को ग्लाइडर कहते हैं असल में ग्लाइडर बिना इंजिन वाला हवाई जहाज ही है शुरू के ग्लाइडर असल में उड़ सकते थे वे लोगों को छोटी दूरियों तक ही ले जा सकते थे ग्लाइडर्स से आप दूर की यात्रा नहीं कर सकते थे वे हवा में बहुत देर तक टिके नहीं रह सकते थे। ने कुछ अलग और एक नायाब काम किया उन्होंने अपने ग्लाइडर में एक इंजन लगाया उन्होंने इंजन में दो प्रोपेलर भी लगाए वाह राइट बंधु ने अपना पहला हवाई जहाज बनाया उन्होंने अपने इस आविष्कार का नाम रखा फ्लायर। उसके बाद राइट बंधुओं ने सिक्का उछालकर यह तय किया कि कौन सा भाई पहले हवाई जहाज उड़ाएगा उन प्रोपेलर से हवाई जहाज आके चला हवाई जहाज तेज और तेज भागा और उसके बाद वो हवा में उठा और उड़ने लगा हवाई जहाज की यह पहली उड़ान किटी नॉर्थ कैरोलि में घटी यह उड़ान सिर्फ बारह सेकंड की रही हवाई जहाज ने सिर्फ 120 फीट की यात्रा ही तय की हवाई जहाज की गति सिर्फ 30 मील प्रति घंटा ही थी पर अब लोग हवाई जहाज की यात्रा तो कर सकते थे द फ्लायर के जमाने से अब हवाई जहाज बहुत बदल चुके हैं आज के हवाई जहाज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े हैं नए हवाई जहाज धातु के बने होते हैं लकड़ी और कपड़े के नहीं जैसे कि द फ्लायर बना था और वे बहुत तेज और बहुत दूरी तक उड़ सकते हैं हर एक हवाई जहाज सैकड़ों हजारों पुर्जों का बना होता है ये पुर्जे तमाम अलग अलग कारखानों में बनते हैं फिर उन पुर्जों को एक बड़े कारखाने में लाया जाता है बड़े कारखाने में लोग छोटे पुर्जों को फिट करते हैं पूरे हवाई जहाज के निर्माण के बाद उसकी टेस्टिंग होती है हवाई जहाज के हर पुर्जे को ठीक से काम करना चाहिए वर्तमान के हवाई जहाज भी लगभग दस लायर जैसे ही काम करते हैं इनमें इंजन प्रोपेलर को चलाते हैं और प्रोपेलर हवाई जहाज को आगे की ओर खींचता है फिर हवाई जहाज तेजी और तेजी से भागता है जल्द हवाई जहाज के पंख उसे जमीन के ऊपर हवा में उठाते हैं जब हवाई जहाज उड़ता है तब पंख उसे हवा में उठाए रखते हैं वर्तमान में प्रोपेलर वाले हवाई जहाज 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं वे हवा में साढ़े छह मील ऊंचाई पर उड़ सकते हैं हेलिकार्टर, हेलिकार्टर भी कुछ कुछ हवाई जहाज जैसे ही होते हैं वे भी प्रोपेलर हवाई जहाज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं फिर भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में कुछ अंतर है हेलीकॉप्टर के पंख नहीं होते उनमें प्रोपेलर आगे नहीं ऊपर होता है हेलीकॉप्टर सीधे और ऊपर नीचे उड़ सकता है वे पीछे या साइड में भी उड़ सकते हैं हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह खड़े रहकर मंडरा रह सकते हैं हेलीकॉप्टर को बड़े प्रोपेलर के जरिए लिफ्ट यानी उठान मिलती है हेलीकॉप्टर में प्रोपेलर ऊपर होता है उसे रोटर कहते हैं वो एक बड़े सीलिंग फैन जैसे घूमता है पहले पायलट इंजन चलाता है इंजन से रोटर घूमने लगता है उसे हेलीकॉप्टर को लिफ्ट मिलती है फिर रोटर तेज और तेज घूमता है तब हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठता है जब पायलट हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो रोटर को थोड़ा आगे झुकाता है तब हेलीकॉप्टर आगे की ओर बढ़ने लगता है अगर पायलट पीछे या साइड में बढ़ना चाहता है तो रोटर को पीछे या फिर साइड में झुकाता है तब हेलीकॉप्टर पीछे, पीछे या फिर साइड में बढ़ने लगता है जेट प्लेन भी हवाई जहाज ही होते हैं जेट प्लेन एक नए प्रकार के हवाई जहाज है जेट प्लेन प्रॉपुलर हवाई जहाज से ज्यादा तेजी से उड़ते हैं जेट प्लेन छह मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं जेट प्लेन ज्यादा ऊंचे उड़ सकते हैं वे जमीन से आठ मीर ऊंचाई पर उड़ सकते हैं जेट प्लेन में विशेष इंजन लगे होते हैं उनमें ईंधन जलता है चलते ईंधन से गर्म गैस बनती है गर्म गैस बहुत स्थान घेरती है गर्म गैस इंजन के पीछे से बहुत तेजी से बाहर निकलती है यह गैस बहुत तेज गति से बाहर निकलती है गैस बाहर की हवा को दबाती है उससे जेट प्लेन आगे की ओर बढ़ता है एक छोटे गुब्बारे से आप जेट प्लेन के सिद्धांत को समझ सकते हैं एक गुब्बारे को फुलाएं फिर उसके मुंह को अपनी उंगलियों से बंद करें उसके बाद गुब्बारे को छोड़ दें क्या हुआ गुब्बारा हवा में चारों ओर मंडराएगा असल में गुब्बारा एक छोटे जेट इंजन जैसा ही है गुब्बारे के अंदर की हवा जेट इंजन के अंदर की गर्भ गैस जैसी है गुब्बारे की हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है हवा गुब्बारे के मुंह से तेजी से बाहर निकलती है उससे गुब्बारा उड़ने लगता है अब तुम्हारी फ्लाइट एक उड़ान भरने को तैयार है अब तुम्हें हवाई जहाज में बैठने तुम्हारे हवाई जहाज में बैठने का समय आ गया है तुम्हारा हवाई जहाज एक जेट प्लेन है अंदर का केबिन किसी ऑडिटोरियम जैसा लगता है वहाँ पर बहुत सारी आरामदेह कुर्सियाँ होती हैं बड़े हवाई जहाजों में छोटे हवाई जहाजों की तुलना में ज़्यादा सीट्स होती हैं हवाई जहाज में फ्लाइट अटेंडेंट और रेयर होस्टेस काम करती हैं वे तुम्हें सीट खोजने में मदद करेंगी तुम अपनी सीट पर बैठ सीट बेल्ट बांधोगी फिर तुम हवाई जहाज की उड़ान भरने का इंतजार करोगे कुछ देर में हवाई जहाज आगे बढ़ेगा तुम खिड़की के बाहर का नजारा देखोगी जेट इंजन से गर्म हवा तेजी से बाहर निकलेगी गर्म हवा हवाई जहाज को आगे धक्का देगी धीरे धीरे हवाई जहाज हवाई अड्डे की पट्टी पर आगे बढ़ेगा फिर हवाई जहाज तेज स्पीड पकड़ेगा वो तेज और तेज स्पीड से आगे बढ़ेगा हवाई जहाज के पंख के सिरों के पिछले हिस्सों को गौर से देखो वहां तुम्हें कुछ फ्लैप दिखेंगे जो पीछे को मुड़ते हैं यह फ्लैप हवाई जहाज को जमीन से ऊपर हवा में उठने में मदद करते हैं तुम्हारा हवाई जहाज धीरे धीरे हवा में ऊपर उठेगा पंख हवाई जहाज को हवा में टिकाए रखेंगे जेट इंजन हवाई जहाज को आगे की ओर धकेलेगा अब तुम्हारा हवाई जहाज हवा में बहुत ऊंचाई तक उठा है अगर तुम खिड़की में से नीचे की ओर देखोगी तो तुम्हें ऊंची ऊंची इमारतें बहुत छोटी दिखाई देंगी तुम्हें सड़क पर एक लाइन यानी रेखा जैसी खींची दिखेगी सड़कों पर कारे भी एकदम छोटी दिखेंगी जैसे जैसे हवाई जहाज और ऊपर उठेगा वैसे वैसे कारे आंखों से उछल हो जाएंगी इमारतें भी दिखना बंद हो जाएंगी फिर कुछ देर बाद बाहर तुम्हें सिर्फ बादल ही दिखेंगे नीचे की जमीन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी तुम आकाश में एक चिड़िया जैसी उड़ रही होगी हैप्पी लैंडिंग तुम्हारी उड़ान सुखद